देवी भागवत सातवां स्कंद राजा हरिश्चंद्र और रानी सहब्या का परस्पर परिचय सूत जी कहते हैं सौनक रानी का यह वचन सुनकर राजा ने बड़े जोर से गर्म श्वास छोड़ा साथ ही गिड़गिड़ा चांडाल होने की सारी बातें रानी को सुनाई सुनकर उसके दुख की सीमा नहीं रही बहुत देर तक रानी रोती रही इसके बाद रानी ने अपने पुत्र के मरण की सारी बातें राजा को सुनाई सुनते ही राजा धड़ाम से धरती पर गिर पड़े फिर उठकर उन्होंने मृत पुत्र को उठा लिया तब धर्मपरायण रानी ने गिड़गिड़ा कर महाराज हरिश्चंद से कहा राजन अब आप अपने स्वामी की दास्ता सफल कीजिए मेरा मस्तक काटकर आप स्वामी द्रोही और असत्यवादी होने से बचिए राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए तथा तो दूसरे के प्रति द्रोह भी महान पाप है रानी की यह आवाज़ सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई थोड़ी देर में जब चेत हुआ तब अत्यंत खेद प्रकट करते हुए वे मिला करने लगे राजा बोले प्रिय तुम्हारे मुख से ऐसा अत्यंत निष्ठुर वचन कैसे निकल गया भला जो बात कहीं भी नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए पत्नी ने कहा प्रभो मैंने भगवती गौरी की आराधना की है देवता और ब्राह्मण भी मुझसे सुपूजित हो चुके हैं उनके आशीर्वाद से आप इसी जन्म में पुनः मेरे पति होकर रहेंगे रानी की यह बात सुनकर राजा जमीन पर लुढ़क पड़े उनके दुख की सीमा नहीं रही राजा ने कहा प्रिय अब बहुत दिनों तक इस प्रकार का दुख भोगना मुझे अभिष्ट नहीं है तनवंगी मैं अब इस शरीर को बचाए रखने में असमर्थ हूँ मेरी भाग्यता तो देखो यदि मैं चांडाल से बिना आज्ञा लिए ही जलती हुई आग में पैठ जाता हूँ तब तो दूसरे जन्म में भी मुझे इसकी नौकरी करनी पड़ेगी मैं घोर नरक में पड़ भयंकर दुख भोगूंगा भीषण रौरव नमक नामक प्रसिद्ध नरक में पड़ने पर अनेक संताप सामने आ जाएंगे वंश की वृद्धि करने वाला मेरा यह जो एकमात्र पुत्र था वह भी आज बलवान देव के प्रयोग प्रकोप से काल का ग्रास बन गया पराधीन होने के कारण ऐसी दुर्दशा सामने आने पर भी मैं कैसे प्राणों का त्याग करूं? फिर भी इस असीम दुःख से उभर मैं अब अपना शरीर त्याग ही दूँगा फिर जो कुछ होना है हो जाएगा दुर्बल शरीर वाली प्रिय मैं इस प्रज्वलित अग्नि में पुत्र की देह के साथ स्वयं भी कूद पड़ूंगा इसलिए अब तुम क्षमा करना तनवंगी पुनः कुछ भी कहना तुम्हें उचित नहीं है मन को निश्चिंत करके तुम मेरी बात सुन लो सुचिस्मित मेरी आज्ञा के अनुसार अब तुम ब्राह्मण की घर पधारो यदि तुमने दान हवन और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है तो उसके फलस्वरूप दूसरे लोक में अपने पुत्र के साथ तुम्हारा और मेरा समागम होगा इस इस्लोक में अभिल संगम अब कैसे हो सकेगा पवित्र मुस्कान वाली प्रिये, अब मैं इस इस्लोक से जा रहा हूँ अतय वेक में हंसी के रूप में मैंने तुमसे कभी कुछ अनुचित कह दिया हो तो उन सब बातों का ध्यान मत रखना सुबह मैं राजा की प्रिय भार्या हूँ इस प्रकार के अभिमान में आकर तुम्हें उन ब्राह्मण देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वामी को देवता के समान समझकर उन्हें समय प्रकार से संतुष्ट करना ही तुम्हारा कर्तव्य है